लेसन 24 पेज नंबर 267 अगर वह आए तो हमारा काम हो जाएगा अगर वह आएगा तो मैं उसके साथ जाऊंगा अगर वह नहीं आया तो काम बिगड़ जाएगा पेज नंबर 268 अगर आप चाहते हैं तो मैं हिंदी में बोलूँगा अगर आप ना आ सकें तो अभी मुझे बता दें अगर आपको काम करना हो तो मैं बाहर चले जाऊं अगर बारिश हो तो आप यहीं रुक जाइए अगर आप जा रहे हैं तो मुझे बता दीजिए खेलना ता खेलता आ होता खेला होता ता होता खेलता होता रहा होता खेल रहा होता पेज नंबर टू सिक्सटी नाइन अगर मैं भारत जाता तो ज्यादा हिंदी जरूर सीखता अगर बारिश होती तो हम भीग जाते वह जाता तो मैं आता अगर मैं भारत गया होता तो मैंने ताजमहल देखा होता तुमने पहले से बताया होता तो मैं पैसे भेजता हम पढ़ते होते तो पास हो जाते पेज नंबर टू सेवेंटी अगर भाइयों को तुम जानती होती तो ऐसा नहीं करती अगर हमारे गुरुजी जी यहाँ होते तो जरूर हमें सहायता दे रहे होते उस समय वह काम कर रहा होता तो उसे कष्ट ना देता ऐसी दशा में यह युवक और क्या करता काश मैं भी आपके साथ गया होता पेज नंबर 271। शायद वह बच्चा बीमार ना होता यदि मैं नाचना जानता पेज नंबर टू सेवेंटी फाइव अफसोस कष्ट चीनी जरूर टैक्सी ताजा नाचना पैसा बर्फ़ी भेजना व्यायाम व्रत साहित्य ऑडियो सीडी डी खुलकर छाता जरूरी तरक्की तुरंत पुरस्कार फीका बिगड़ना महसूस महसूस करना सहायता सुहावना